आज 30 मार्च 2007 गुरुवार का दिवस है और हरिहर आश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है हम पिछले कुछ हफ्तों से ईशावास उपनिषद का अध्ययन कर रहे हैं जो करीब अपने अंतिम दौर में है ईशावासी उपनिषद में जैसा कि हम जानते हैं 18 मंत्र हैं और उनमें से हम पिछले सप्ताह तक चौदह मंत्रों पर अपना चिंतन कर चुके हैं आगे का चिंतन जारी करने के पहले कुछ सामान्य बात जो अभी की चर्चा पर से ध्यान में आई है वो कि जैसे उपनिषद जिसको हम सर्वोच्च ज्ञान कहते हैं ये भी यही कहता है कि जो हमें अधूरापन है आइए रखोगी आपको जन्मदिन की बधाई आपको अग्रिम रूप से <laughs> तो उपन उपनिषद भी ये कहता है कि जो हम खाली ज्ञान की बात करें तो भी बात अधूरी है खाली कर्म की बात करें तो भी बात अधूरी है बात तो पूर्ण तब है जब इसमें बात में समग्रता हो किसी का विरोध ना क्योंकि ये एक दूसरे के विरोधी न होकर एक दूसरे के पूरक हैं और ये क्रम है जब आदमी सकाम कर्म करता है जैसे हम पिछली कुछ हफ्तों में बात कर चुके हैं तो सकाम कर्म करता है उसके बाद निष्काम कर्म करता है उसके बाद उसके हृदय में भक्ति भाव पैदा होता है और जिससे अंततः हो ज्ञान के लिए परिपक्व होता है तो ये एक स्टेज है तो उन स्टेज के अंदर कोई भी आलोच्य नहीं है ये गलत है। इस मामले में एक मनोविज्ञान मनोविज्ञानिक हुए हैं एरिक बर्न जिसने किताब लिखी थी आई एम ओके यू आर ओके जो विश्व में करीब करीब दो से तीन साल तक सर्वाधिक बिकने वाली किताब रही हम लोगों के मस्तिष्क में ग्रंथियां होती हैं और बिना ग्रंथि के जो जीता है वही जीवन का वास्तविक आनंद लेता है हम ग्रंथियों से कैसे देते हैं कि मैं तो ठीक हूँ मेरा मार्ग सही नहीं है मेरा धर्म ठीक है मेरी राह बराबर ठीक है तो बाकी की गलत है इसमें आई एम ओके यू आर नॉट ओके ये एक हमारी ग्रंथी है कि मैं ठीक हूँ बाकी लोग गलत हैं। एक ग्रंथी होती है आई एम नॉट ओके यू आर नॉट ओके सब बेकार है यह अवसादवादी धरणा मैं भी समझ में नहीं आता मेरे को और तुम जो कह रहे हो वो भी गलत है वो मेरे मन की जिज्ञासा कहीं शांत होने रही है और तुम जो कह रहे हो वो भी सब गलत है कोई नहीं ऐसा दुनिया में जो मेरे को संतुष्ट कर सके ना मैं किससे क्या मांगू इस प्रकार की अवसादवादी धारणा होती है एक धारणा होती है यू आर ओके आई एम नाट ओके ये आदमी सोचता है कि मैं तो बहुत हीन गरीब हूँ या ऐसा हूँ जहाँ मेरे कपड़े में कोई बात आएगी नहीं है ना और मैं तो जिस चीज़ में बहर में फंसा हूँ उससे बाहर निकल नहीं सकता दुनिया ठीक है पर अब मैं क्या करूँ मैं उसमें अनफिट हूँ इस तरह की ग्रंथियों में जीता आदमी जब निर्ग्रंथ हो जाता है सामान्य ग्रंथियों से बाहर आ जाता तब तो वो कहता है आई एम ओके यू आर ओके हो तुम अपनी जगह ठीक हो जहाँ मैं हूँ मैं भी अपनी जगह ठीक है ना तब क्या होता है कि जब संवाद होता है जब कोई संवाद होता है तो वो बराबरी के स्तर पर होता है बट तो जब व्यक्ति कहता है कि आई एम ओके यू आर ओके तुम भी ठीक हो मैं भी ठीक हूँ उस समय उसके लिए संसार में सब लोगों के प्रति प्रेम पैदा होता है सबके लिए हृदय में करुणा पैदा होती है और वो एक विश्व नागरिक बन जाता है तो वो एक मनोविज्ञानिक जो इरिक वर्ण थे उनकी किताब आज याद आ गई जो उन्होंने लिखी थी हम लोग जब कॉलेज में पढ़ते थे उस समय वो बेस्ट सेलर थी काफ़ी पुरानी कम से कम 40 साल पुरानी बात है। तो हम इस ग्रंथी से बाहर आएं कि आई एम ओके यू आर नॉट ओके या यू आर ओके आई एम नॉट ओके या यू आर नॉट ओके आई एम नॉट ओके या ना तुम भी गलत में भी गलत या तुम गलत मैं सही या मैं सही तुम गलत इस तरह की जो भी धारणाएं हैं हमारे वो ग्रंथियां हैं और वो हमको सही परिप्रेक्ष्य देखने नहीं देते उन ग्रंथियों से जब इंसान मुक्त होता है तभी उसके हृदय में भाव आता है कि आयम होके युवाओ ये वास्तव में ईश्वरीय एहसास है परमेश्वरी एहसास है कि आए मोके युवा रोग्य यही बात हमारे को ईशावास उपनिषद कहता है कि जो विद्या की उपासना करते हैं और जो अविद्या की उपासना करते हैं दोनों अंधेरे में गिरते अंधम तमो प्रवेशंति ये थे अविद्याम उपासना जो अविद्या की उपासना करते हैं वो घने अंधकार के लोक में गिरते हैं ज्यादा और उससे भी अधिक अंधकार में वो गिरते हैं जो विद्या में रथ रहते हैं विद्याम्रता जो विद्या में ज़्यादा रथ हैं वो उससे भी ज्यादा धीरे काम करते हैं यानी आप जब तक आपके व्यू इंटीग्रल नहीं है समग्रता नहीं है आपकी नज़र में तब तक आप प्रकाश को प्राप्त नहीं कर सकते प्रकाश प्राप्त करने के लिए समग्रता की नज़र जरूरी है समग्रता की नज़र में आप किसी के हृदय से प्रबल आलोचक हैं हृदय में किसी के प्रति आप सतत वैमनस्य हैं किसी व्यक्ति किसी समुदाय किसी देश या किसी संस्थान किसी के प्रति भी हृदय में या किसी व्यक्ति किसी के प्रति भी हृदय के अंदर मोह या घृणा है तब तक ये भावना नहीं आ सकती विश्व नागरिकता की भावना हृदय में प्रेम का आविर्भाव संभव ही नहीं है हृदय में प्रेम का आविर्भाव तभी संभव है जब हम इस भावना से जिए आई एम ओके यू आर ओके तुम्हारी जगह तुम ठीक हो मेरी जगह मैं भी ठीक हूँ तब हम संवाद कर सकते तब हम तुम्हारी बात सुन सकते मेरी बात तुम हैं। और अगर दो ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जिनके दोनों की हृदय की ग्रंथियां खुली होती दोनों सोचते हैं कि आई एम ओके यू आर ओके उस समय संवाद प्रबलतम जोत से जोत जलाई जा सकती संवाद प्रबलतम होता और दोनों की यात्रा द्रुत गति से आगे बढ़ती तो यही बात हमको उपनिषद भी समझाती हर तरह से बताया कि जहां भी सीमितता है वहाँ असीम का प्रवेश नहीं जहाँ भी दायरे हैं उन दायरों में अंधकार है जहाँ भी दायरे से मुक्ति है वहाँ पर असीम का प्रवेश है। हम इस ब्रह्मांड में क्या हैं जैसे एक मटकी है मटकी के अंदर स्पेस उसमें भी अंतरिक्ष है जिसको हम घटाकाश कहते हैं जहाँ आध्यात्म की भाषा में उसको घटाकाश बोलते हैं तो उस छोटे से स्पेस के अंदर क्या है उसका अपना कोई क्या स्वतंत्र अस्तित्व तो है वो अपने आप को तो बड़ा छोटा मानेगा कि भाई मुझे तो बहुत मुश्किल दो किलो चावल आ सकते छोटी सी जगह वो अपने आप को मानता है कि अरे जोर से नहीं कोई टकरा जाए मैं तो टूट जाऊँगा एक घट है एक मटका है मिट्टी का उसकी अपनी सीमाएँ हैं लेकिन जब हम उस मटकी को तोड़ देते हैं या वो मटकी अपनी स्वयं के कर्म से टूट जाती है उस समय उस घटाकाश का क्या होता है जो उसके अंदर जो स्पेस था उस स्पेस का क्या होता है वो स्पेस इस अनंत स्पेस में वापस में विलीन होगी जो अनंत अंतरिक्ष में उसका जो छोटा सा अंतरिक्ष था वो भी विलीन हो गई उस अंतरिक्ष को हम वापस नहीं ला सकते उस एक नया अंतरिक्ष फिर बना सकते हैं एक कुमार फिर से घड़ा बनाएगा और फिर घटाकाश पैदा होगा। लेकिन हमने जो घटाकाश को विलीन कर दिया वो फिर कभी नहीं आता यही स्थिति मनुष्य की है हम कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि मैं मोक्ष तो प्राप्त करना चाहता हूँ लेकिन फिर मेरा क्या होगा अगर मैंने मोक्ष प्राप्त कर लिया तो मेरा क्या होगा कई लोगों को हमने कहते सुना है कि मैं मोक्ष तो पाना चाहता हूं, लेकिन मेरे को मालूम पड़ना चाहिए कि मेरे को मोक्ष मिल गया और मैं उस आनंद को भोगना चाहता हूँ मेरे को सशरीर मोक्ष चाहिए तो अगर आपको घटाकाश को महाकाश में विलीन करना है तो ये सीमा को तो, तो तोड़ना ही पड़ेगा जो शरीर से बनी हुई है। और उसके बाद में आपकी आइडेंटिटी क्या हो जाएगी इस महाकाश की आइडेंटिटी हो जाएगी एक बूंद जब समुद्र में मिलती तो वो बूंदी समुद्र बन जाती तो वही भावना से इस संसार को हमको देखना है कि वो घटाकाश छोटा सा भी है तभी भी वो महाकाश ही है कहीं वो जो सीमाएं हैं वो सीमाएं थोड़े समय के लिए क्रिएट हुई हैं या निर्मित हुई हैं थोड़े समय तक तो उसका पालन पोषण होगा उस पर होगा उसकी बड़ी ठंडे पानी से भराई होगी लेकिन उसकी एक सीमा है एक जिंदगी है उस जिंदगी के बाद में वो मटकी टूटने वाले उसके बाद में वो जो आकाश उसका जो स्पेस जो अंतरिक्ष उसमें छुपा <ख्ण> हुआ दिखाई दे रहा था वो आपस महान अंतरिक्ष में मिल जाए, तो हमारी एक तो विजन व्यवस्थित रूप से, से विकसित करना जरूरी है जहाँ पर कि कोई हमारे लिए घृणित नहीं है कोई हमारे लिए वो नहीं है जिससे हम घृणा करें किससे से, से मोह करें अब हम जो पिछले बार तक पढ़ आए हैं उसके आगे के जो चार श्लोक हैं वो चार श्लोक ईसा आज उपनिषद के अंतिम चार श्लोक हैं ये वो बताते हैं कि भक्ति भी कोई ज्ञान का विरोधी नहीं लेकिन भक्ति का स्वरूप जब तक उन्नत नहीं होता चला जाए परिपक्व नहीं होता जाए तो जड़ता जरूर ज्ञान की विरोधी जड़ता निश्चित रूप से ज्ञान की विरोधी है जो हम अगर चाहें कि हम जो हैं बस ठीक है बाकी सब गलत है इसके आगे सब गलत वो स्थिति आपका विकास रोक देती है तो अब ये जो एक प्रार्थना है जो ऊपर लिखी ये प्रार्थना विश्व प्रसिद्ध प्रार्थना है कि हिन्म पात्रेण सत्यस्य मुखं। सत्य अपषण अपावरण सत्यधर्माय दृष्टि ये जो प्रार्थना है आदि शंकराचार्य कहते थे कि जब व्यक्ति मृत्यु के करीब होता है जब उसे साक्षात दिखता है कि अब मैं अब और ज़्यादा जी नहीं सकता मृत्यु मेरे बहुत अत्यंत करीब है उस व्यक्ति के लिए ये प्रार्थना है वो कहता है कि हिरणमय पात्रण हिरणमय का मतलब होता है स्वर्ण से युक्त या स्वर्ण से बना हुआ पात्रण यानी ढक्कन या सीमांकन सोने से बना हुआ पात्र जिससे सत्य अपिहित है यानी छिपा हुआ है सत्य जिससे छिपा हुआ है सोने के पात्र में सत्य छिपा हुआ है अपिहितम मुखम यानी उसके मुख को सत्य के अनावरत होने के रास्ते को स्वर्ण के पात्र ने ढक रखा है इसका पूरा मतलब ये होगा कि सत्य के अनावरत होने के रास्ते को स्वर्ण के पात्र ने ढक रखा है यानी सोने के ढक्कन से ढका हुआ है तो वो प्रार्थना करता है तत्तम उसको तुम किससे प्रार्थना करता है पूषण पूषण बोलते हैं सूर्य देवता को जो पोषण करता है हमारे संसार का पोषण सूर्य करता है आप विज्ञान भी अगर कहता है ऋषि भी कहते हैं तो हम भी जानते हैं कि संसार का पोषण सूर्य देवता करता है और वही आत्मा का प्रतीक भी वही चैतनता का प्रतीक है संसार में तो उस समय के लोगों के पास जो देवता थे जो वैदिक काल में देवता थे वो उस समय राम कृष्ण हुए नहीं थे भगवान शंकर की कोई अवधारणा नहीं थी वहाँ रुद्र के जरूर अवधारणा थी जिनको हम शंकर का स्वरूप मानते हैं लेकिन जो वर्तमान में जो वहाँ पौराणिक देवी देवता हैं, उस समय में कोई देवी देवताओं का कोई नाम निशान नहीं था वहाँ पर प्रकृति ही देवी थी और प्रकृति के ही देवता थे जैसे पहाड़ को वो देवता मानते थे अग्नि को देवता मानते थे वायु को देवता मानते थे जल को देवता मानते थे इनमें अग्नि की बड़ी विशिष्टता थी कि वो कहते थे कि ये देवताओं का मुख है, अग्नि देवताओं को मुख है और अग्नि हमको देवताओं तक ले जा सकती क्योंकि जो हम इसमें हवि देते हैं वो देवताओं तक जाती है तो ये देवताओं से सीधे सीधे जुड़ी हुई है तो अग्नि से हम आकर प्रार्थना करें तो अग्नि हमको देवता तक ले जा सकते तो सूर्य में वहाँ देवता थे वायु अग्नि जल यही पुराने उस वक्त वैदिक काल के देवता थे तो यहाँ पर वो प्रार्थना है पूषण पूषण से मतलब है सूर्य तो तत्वम तो उसे तुम पूषण अपावरण है ना अनावरत कर दो अपावरण ना अनावृत कर देना सत्य धर्माय दृष्टे सत्य धर्माय सत्य के धर्म पर जो है उसे देखने के हेतु सत्य का मोह ढका है स्वर्ण के पात्र से हे सूर्य देव उस सत्य के साधक के दर्शन के लिए कृपया उस ढक्कर को हटा दो ताकि वो सत्य का साधक उसको देख सके कृपा करके उससे अनावरत कर दो अब इसका कई लोगों ने कई तरह से एक्सप्लेनेशन दिया है लेकिन बड़ी सीधी सीधी एक्सप्लेनेशन ये है कि स्वर्ण पात्र प्रत्येक हमारे सांसारिक आकर्षण जितना स्वर्ण के पात्र से ढका के मतलब होता है जब तक संसार का आकर्षण है हम सत्य के दर्शन नहीं कर सकते क्योंकि सत्य के दर्शन करने के लिए संसार के प्रति हमारे आकर्षण का क्षीण होना जरूरी है वो ढक्कन अगर वहाँ पर पूरी तरह से इतना वजनदार है संसार के प्रति जितना आकर्षण है उतना वो पात्र ज़्यादा वजनदार स्वर्ण से ढका है उसको हटाना उतना ही कठिन और चूँकि हमको लगता है कि हम ऐसा नहीं कर पाएंगे तो वो सूर्य देवता से प्रार्थना करता है और ये प्रार्थना करता है कि आप उसको हटा लीजिए आप उसको हटा लीजिए यानी मेरे हृदय से उस संसार के मोह को आप नष्ट कर दीजिए क्योंकि मैं स्वयं नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि अंतिम समय में भी अगर आपको सत्य के दर्शन हो जाते हैं तो आपके मनुष्य जीवन की सार्थकता सिद्ध हो जाती है उसके बाद में वही स्थिति होगी वो पात्र हमेशा के लिए खुल जाएगा और आपका जो अंतरिक्ष है यानी आपकी जो सीमित चेतना है वो विश्व चेतना से एक हो जाएगी इस बात को आगे और उन्होंने एक्सप्लेन किया है और अच्छी तरह से समझाया है पूषण ने कर्षे यम सूर्य प्रजापा प्राजापात्र व्यू रश्मि समूह ये फिर पूषण है पोषण करने वाले सूर्य कर से सर्वज्ञ यम जो संसार का नियमन करता है उसे यम देवता है ने है प्रजापति के पुत्र प्रजापति के पुत्र मतलब वो ब्रह्मा जिन्होंने इस संसार को बनाया है प्रजापत्य व्यू।, व्यू का मतलब होता है कृपया हटा लीजिए व्यू रश्मिंद समूह इन तेज रश्मियों को हटा लीजिए क्यों इन तेज रश्मियों के चकाचौंध में मुझे सत्य दिखाई नहीं दे रहा मुझे सत्य दिखाई दे इसलिए इस चकाचौंध को हटा लीजिए इस तेज रश्मियों को हटा लीजिए किससे प्रार्थना कर रहा है वो पोषण करने वाले सूर्य से एक सर्वंके से सर्वज्ञ से सर्वज्ञ कौन है चैतन्यम कौन है जो नियमन करता है वो भी वास्तव में चैतन्य का ही रूप है और सूर्य भी आत्मा का ही प्रतीक है पूषण आत्मा का प्रतीक है तो वो अब अप अपने अंतरात्मा से प्रार्थना करता है और ये जो विशेषण है ये विशेषण देवताओं के लिए भी कहे जा सकता है ये विशेषण स्वयं के चैतन्य के लिए भी कहे जा सकते हैं पर हमको ये आगे चल के समझ में आ जाएगा कि यह किसके लिए कहे जाए क्योंकि आगे वाले श्लोक उसको एक्सप्लेन कर देंगे पूषण एक यम सूर्य प्राजापत्यूह रश्मिन समूह कि हे पूर्वज्ञ हे यम हे प्रजापति के पुत्र तुम इन रश्मि समूहों को इस चकाचूर्ण को मेरे सामने से हटा लो तेजो यत्ते रूप तुम्हारे इस तेजमय रूप कल्याणतम जो परम कल्याणकारी है तत्ते उसको पश्मी मैं देखता हूँ जब अब लगता है कि उसकी प्रार्थना सुनी जा रही है उसे उस रश्मि समूह के बीच में वो दिखाई देने लगता है जो परम सत्य है तेजो यत्म कल्याणतम तत्व पश्च्यामी मैं उसे देखता हूँ यो असावसो पुरुषः सो अहमसमी ये वो स्थिति है ये जो बोलता है सो असावसो पुरुष है जो हम कहते हैं शिवो हम सो यो असावसो पुरुष है यह जो तुम मैं पुरुष दिखाई दे रहा है मुझे सत्य के सत्य का जो सार दिखाई दे रहा है जिसमें यहाँ पर वेद वे, में उसको पुरुष कहते थे कि ये जो मुझे तुम मैं पुरुष दिखाई दे रहा है सो अहमसमी वो तो मैं ही हूँ ये कहाँ पे खड़ा होकर कह रहा है वो जब वो स्वर्णमय पात्र के भीतर झाँटने की उसको अर्हता योग्यता प्राप्त हो जाती जब कहता है कि आपके सार रूप में जो दर्शन में कर रहा हूँ वो तो मैं ही हूँ इसको सूर्य से या आत्मा से हटा लें एक सांसारिक उदाहरण से समझ लें कि एक नदी माही नदी यहाँ सरदारपुर से निकलती है और महिसागर में जाके मिलती मही सागर संगम पे बड़ौदा के पास जाके मिलती है वो नदी जब अपनी यात्रा आरंभ करती है तो वो एक प्रार्थना करते हैं कि मुझे सत्य के दर्शन हों। सत्य या न समुद्र उसके लिए परम सत्य समुद्र है जहाँ पर वो विलीन होने के बाद में उसकी अपनी कोई परिचय परिचय नहीं रह जाएगा उसका परिचय समुद्र हो जाएगा है ना उसका अपना परिचय माही नदी से खो जाएगा और वो समुद्र बन जाएगी। तो जब वो समुद्र करीब करीब पहुँचने लगती है यानी उसकी जब मृत्यु होने वाली होती है, समुद्र के करीब होगी तो निश्चित मृत्यु होगी मृत्यु से हम इसलिए भयभीत होते हैं कि हम समझते हैं कि मृत्यु एक खतरनाक स्थिति है सचमुच में मृत्यु एक मिलन की स्थिति है मृत्यु एक ऐसी स्थिति जहाँ हम अपने परमेश्वर से अपने प्रियतम से मिल सकते हैं लेकिन इसके लिए हमें अभी तैयारी करना पड़ेगी तभी हम मृत्यु को समझ सकते हैं उसको सीख सकते हैं और उसके भय से मुक्त हो सकते हैं तो वो जब माही नदी बिल्कुल करीब पहुंच जाती है अपने मुहाने के करीब जहां से उसे आप समुद्र में मिलना है तो वो प्रार्थना करती है कि है अर्णव है समुद्र तुम अपनी इन लहरों को ज़रा शांत करो इन तूफानों को रोक लो इन आंधियों को रोक लो मेरे को उस शांत समुद्र का दर्शन करने दो तो, क्योंकि इस तूफान में इन उठती हुई तेज लहरों में मैं तुम्हारा वास्तविक स्वरूप ठीक से नहीं देख पा रही और जब वो बिल्कुल नजदीक पहुँचती है वो क्षण में जिस क्षण वो उसमें विलीन होने वाली है उस क्षण वो क्या कहती है तुम्हारे सार के रूप में तुम्हारे समुद्र के सार के रूप में मैं ही तो हूँ मैं ही तो हूँ जो समुद्र हूँ जिस क्षण वो अंतिम रूप उसमें प्रवेश करने के ठीक पहले वो कहती है कि मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे वास्तविक सार के रूप में समुद्र के वास्तविक सार के रूप में जो पुरुष है तुम यानी जो सार है जो चेतना है जिससे समुद्र बना है उस रूप में मैं ही तो हूँ मैं ही हूँ जो तुम्हारे में दिखाई दे रही है और तब वो उसमें विलीन हो जाते यही स्थिति है पहले वो प्रार्थना करता है थोड़ा भाव बचा है उसको तब कहता है स्वर्णमयण पात्र न सत्य से आप हितम मुखम सत्य का मुख ढका हुआ है और फिर तत्व कुशलनाओ कुशन न अपावरण सत्य धर्माएँ दृष्टि सत्य के दर्शक के लिए सत्य के पथिक के लिए कृपा करके वो पात्र को अनावरत कर दो ताकि मुझे सत्य के दर्शन हो सके और फिर वो कहता है पूषण सूर्य यम प्राजापति इन सब से प्रार्थना करते हैं कि तुम्हारे तेजोमय स्वरूप कल्याणमय स्वरूप को परम कल्याणकारी रूप को मैं आप देख रहा हूँ और उस रूप में मैं अपने आप को ही देख रहा हूँ ये अंतिम स्थिति है अद्वैत जब वो परमेश्वर के दर्शन करते करते अपने स्वयं के दर्शन करने लग जाते हैं यही है आत्म पूजा उपनिषद यानी जब हम अपने आप को समझ में आ जाता है कि पूजा हम जिसकी करते हैं वो पूजक और पूज्य और वो पूजा तीनों एक ही हैं जैसे शिव के त्रिशूल तीन हों लेकिन उसका स्तंभ एक ही है ऐसे ही हम समझ जाते हैं कि ये संसार में जो तीन दिखाई देते हैं जैसे पूजा पूज्य और पूजक वो तीनों एक ही वायु वायु अनिल अमृतम अथ इदम् भस्मातम शरीरम अब उसके बाद में ये कब की बातें हैं जब वो बिल्कुल अपने जीवन के अंतिम बिंदु पर खड़ा है जब कि हमरा आज के या ये हम दूत आके खड़े हैं चलिए ये स्थिति हम सबके साथ होनी है किसी भी दिन हो सकती है, तो कहते वायु वो कहते हैं कि मेरी प्राण वायु, जो मेरी सीमित चेतना है मेरी जो प्राण वायु है अनिलम जो विश्व चेतना है अनिल विश्व चेतना है ना चेतना, अनिल का मतलब होता है वायु लेकिन यहाँ पर उसका तात्पर्य है विश्व चेतना वायु या वाय। मेरे प्राण वायु महान वायु में विलीन हो जाए या मेरे सीमित चेतना उस सार्वभौम चेतना में विलीन हो जाए तो वायु अनिलयम अमृतम अथ इधम वो अमृत स्वरूप विश्व चेतना में समा जाए भस्मातम शरीर और ये मेरा शरीर भस्म हो जाए जो मेरी सीमाएं हैं वो टूट जाएं। जो ये सीमा है जिसकी वजह से मैं बंधन में रहा हूं, पता नहीं कितने हजारों बरस से वो मेरा बंधन टूट जाए मेरा शरीर भस्म हो जाए शरीर भस्म होने का क्या मतलब है या? खाली ये शरीर नहीं जिस शरीर में रह कर वो प्रार्थना कर रहा है वो कह रहा है कि आत्यंतिक रूप से ये शरीर भस्म हो जाए ना मेरे को आप शरीर मिले ही नहीं मैं पूरी तरह से सदा के लिए इस शरीर से मुक्त हो जाऊँ तो वायु अनिलम अम्रतम अथ इदम भस्मातम शरीरम ओम क्रतो स्मर क्रतम स्मर क्रतो तो स्मर क्रतम स्मर अब वो अंत में अपने मन से कहता है कि हे मन क्रतो तो मन कि हे मन स्मर याद कर क्रतम जो तुमने किया क्रतम स्मरण क्रतोस्मरण हे मन याद कर जो तूने किया था फिर से वो बात कहता है क्रतोस्मरण क्रतम स्मरण जो तूने किया उसे स्मरण कर अगर उसने संसार में अब तक कोई कार्य ऐसा नहीं किया जो जिससे उसको आत्मा का अनुभव हो सकता तो भी वो रूप से प्रार्थना करता है कि मुझे सत्य के लिए सत्य के दर्शन के लिए योग्यता प्राप्त हो जाए कि हे मन जो मैंने अच्छे बुरे कर्म किए हैं उन सब को स्मरण कर क्योंकि स्मरण जब हम अपने कर्मों को करते हैं तो हम उन कर्मों को क्षीण कर देते हैं हम कभी कभी बुरा करते हैं और हम मान के चलते हैं कि तो बुरा होना ही था हम इसे मजबूर थे हम तो करना ही पड़ता है संसार की रीति तो जब हमें ये मान के चलते हैं कि बुरा होना ही था तो फिर हम उस कर्म के फल में और गहरा धस जाते हैं लेकिन हम जब करते हुए जागरूक रहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं या करने के बाद हमको जागरूकता प्राप्त हो जाती है तो उसके फल क्षीण हो जाते हैं तो वो मन को याद करवाता है कि तुमने क्या किया उसके बाद में दूसरी बार वो कहता है कि हे मन कृतम स्मरण तेने तूने जब अब अगर ऐसा कुछ भी कर्म किया जिससे एक बार भी ध्यान में तुझे परमेश्वर का अनुभव हुआ अपनी चेतना का अनुभव हुआ या तूने सत्य का खुला मुख देखा तो अब उसे ही स्मरण अब संसार का स्मरण मत कर कृतो का मतलब होता है मन और कृतम का मतलब होता है जो तुझे प्राप्त हुआ था जो तूने तु, किया था तो तूने अगर ध्यान किया था और ध्यान में तुझे परमेश्वर का अनुभव हुआ था अब उसी अनुभव को स्मरण कर। क्योंकि तेरे को अगर संसार का स्मरण लेते हुए मरा घर परिवार पत्नी का स्मरण करते हुए मरा अपने घर दुकान जमीन जायदाद का स्मरण करते हुए मरा तो ये वासना पुनर्जन्म का प्रबलतम कारण है तो अंतिम समय में प्रार्थना करता है कि हे मन अपने किए का स्मरण कर और वो स्मरण कर जो तूने परमेश्वर को जैसा एहसास किया था हम सब कैसी भी मार्ग से जाएं कैसे भी करें हमारे हृदय में परमेश्वर का कहीं ना कहीं कोई ना कोई एहसास ज़रूर होता है हमसे पूर्णतः ज्ञान ईश्वर हो ही नहीं सकता कभी क्योंकि अज्ञात को हम कैसे खोजेंगे हम खोजते हैं इसका मतलब हमको उसका ज्ञान है कोई चीज़ है जो हम मिस कर रहे हैं कोई चीज़ है जिसको हम नज़र से ओझल पाते हैं इसलिए हम उसको खोजते हैं तो परमेश्वर का वो स्मरण कर जब हमको कही न कहीं ना कहीं परमेश्वर का एहसास होता है तो वो अंतिम समय में ये करने की प्रार्थना बताते हैं और उसके बाद में एक अंतिम श्लोक है वो तो कहते हैं अग्नि नए अग्नि देवता से वो प्रार्थना करता है अब ये कब प्रार्थना करता है कि जब उसका शरीर करीब करीब छूटने लग गया वो शरीर से उसकी चेतना बाहर आने लग गई अब उसको एक यात्रा पर निकलना है अब इस यात्रा पर वो उसे नहीं मालूम कि यात्रा कहाँ ले जाएगी और ये यात्रा कैसी होगी तो वो प्रार्थना करता है अग्नि देवता से क्योंकि उसको अभी तक मालूम था कि अग्नि ही है जो मुझे सर्वोच्च से मिला सकती परमेश्वर से मिला सकती है क्योंकि वो अग्नि को मैंने हवी दी वो हवी परमेश्वर को जाती है तो वो अग्नि को मानते हैं कि वो परमेश्वर का मुख्य तो है अग्नि नए नए मतलब लेचल मुझे लेचल चल ये यानी सन्मार्ग पर लेचल उस मार्ग पर लेचल जो सनमार्ग सनमार्ग कब होगा जब वहाँ मेरा लक्ष्य है अन्यथा ये मार्ग गलत हो जाएगा तो मुझे सनमार्ग पर लेचल राय राय का मतलब होता है धन ना परमार्थ यहाँ उस धन का मतलब नहीं है कि कोई रुपया पैसा और सोना चांदी क्योंकि उस समय तो उस कोई इन चीज़ों का आप कोई मतलब ही नहीं रह गया क्योंकि जिस शरीर से जब आत्मा छूट गई तो उसे किसी सांसारिक धन की तो इच्छा हो ही नहीं सकती उसकी इच्छा हो सकती है मार्थ परमार्थ परमार्थ का मतलब होता है अल्टीमेट प्रॉपर्टी जो अंतिम धन है उस धन के बाद में कोई और धन प्राप्त करने का प्रश्न नहीं पैदा होता तो वो राय का मतलब होता है धन की ओर तो हे अग्नि मुझे उस सुपथ पर ले चल जो धन की ओर ले जाती है आसमान, विश्वानी देव वायुनानी विद्वान हमको आसमान है ना? हमें विश्व के सारे विश्वानी देव विश्व के समस्त देवी देवता वायुनानी विद्वान जो मेरे कर्मों को भी जानते हैं और उसके मार्ग को भी जानते हैं वयुनानी विद्वान का मतलब होता है कर्म और मार्ग को जानने वाले विद्वान ये थोड़ा सा जो अंतिम है श्लोक थोड़ा सा भाषा कठिन है उसकी बाकी जब उसको समझ में आ जाएगा बहुत सहज है वो उसमें विशिष्टता ऐसी नहीं है कि समझ में नहीं आए तो कि हे अग्निदेव मुझे उच्च सुपथ पर ले चल जहाँ पर कि मेरा अंतिम गंतव्य है जहाँ पर कि मेरा प्रियतम है जहाँ पर कि मेरा गंतव्य है उस पथ पर ले चले और तुम जो हो उस पथ को जानने वाले हो अग्नि को कहते हैं कि तुम उस पथ को जानते हो और तुम मेरे कर्मों को भी जानते हो क्योंकि तुमसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं मेरे कर्मों को भी जानते हो और उस पथ पर भी को भी जानते हो जहाँ पर कि मैं जाना चाहता हूँ तो मुझे उस सन्मार्ग पर ले जाए प्रार्थना करने का अधिकार हर व्यक्ति और अगर हम सोचें कि नहीं संसारिक धन ही है जो अंतिम रूप से हम याद करेंगे तो फिर वो हमको निश्चित रूप से उस वासना में घुमा के फिर से वापस संसार में पटक जाए इसके आगे वो लिखते हैं युयोग या ना दूर करो अस्मत अस्मत जुहुरा नाम हमसे दूर करो जूरा नाम है न कुटिल ए नो यानी पाप जो हमसे कुटिल पाप हुए हैं जिनका बोझ लेकर मैं यात्रा करने में असमर्थ हूँ इतनी लंबी यात्रा और परमार्थिक को और ले जाने वाली यात्रा में मैं इन पापों का बोझ लेकर नहीं चल पाऊंगा पाप से यहां मतलब है कर्म कर्मों का बोझ लेकर मैं नहीं चल पाऊंगा घूयिष्ठाम बार बार ते नम उक्तिम मैं तुम्हें नमस्कार करता हूं ते या तुम्हें नम उक्ते मैंने नमस्कार नम की उक्ति या नमस्कार नमो उत्तिम विधेय या ना करता हूँ मैं तुम्हें बार बार नमस्कार करता हूँ कि मुझे आप उस सुपथ पर ले चलो जहाँ पर कि परमार्थ है परम धन मेरा छिपा हुआ है और मुझे इस पाप के बोझ से मुक्त करो जो पाप मुझे वहाँ परमेश्वर तक ले जाने से रोक रहे हैं जो मुझे उस राह पर नहीं ले जाने देंगे जिस राह पर मैं जाना चाहता हूँ तो अंतिम रूप से वो प्रार्थना करता है ये प्रार्थनाएँ मरणासन्य व्यक्ति के लिए प्रार्थनाएं हैं जैसे शंकराचार्य कहते थे लेकिन सभी ऋषि कहते हैं कि जब तक हम इन प्रार्थनाओं के मर्म को नहीं समझेंगे जीते जी नहीं समझेंगे तब हम अंतिम क्षण में इन प्रार्थनाओं को कर भी नहीं इन प्रार्थनाओं को करना है अगर तो हमको इनका सतत चिंतन अध्ययन करना जरूरी है ताकि वो अंतिम समय में हमारे हृदय में अवतरित हो सके अन्यथा उस शारीरिक कष्ट के समय जब ये शरीर छोड़ने का वक्त आएगा उस समय इन सबका स्मरण करना नितान्त तो दो है तो ये चीज़ हमारे जो चार अंतिम श्लोक थे हमने इनकी आज चिंतन की अगले हफ्ते पूरे ईशावास से उपनिषद का एक छोटा सा सार रूप में समझने का प्रयास करेंगे इन अठारह लोगों को और उसके बाद आज से दो हफ्ते बाद हम का पढ़ना शुरू करें स्पंदकारी का बहुत रोचक और उस व्यक्ति के लिए जिसकी वैज्ञानिक दृष्टि उसके लिए बेहद रोमांचकारी ग्रंथ है और उसमें जब डूबते हैं तो जो आनंद का सजन होता है उसको तो हम सब अब जब बैठ के अध्ययन करेंगे तो उस आनंद को महसूस करेंगे इसका अध्ययन एक बार हमारे आश्रम में हो चुका है पंदकारिका का 2012 में लेकिन अब हम उसका फिर से करीब पाँच साल के अंतराल से फिर से उसका अध्ययन आरंभ करते हैं तो वो दो हफ्ते बाद है नाज से चौदह दिन बाद जब तक हम अंतिम रूप से ईसावास से उपनिषद या हमारे वहाँ आपस में कोई चर्चा की जरूरत होगी तो हम कुछ बात करना चाहें तो अगली बार वो करेंगे तो आज का कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं और तो भाई तथा गुराज जी को जन्मदिन की बधाई देते हुए उम्मीद करते हैं कि हम एक छोटा सा कार्यक्रम आयोजित कर सकें इसलिए दस पाँच मिनट पहले कार्यक्रम को समाप्त गुरु नारायण नारायण